रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद इस समय कई वर्ष तक स्वामी अद्भुतानंद प्रायः भिक्षा में प्राप्त पैसों से मुरमुरे या चने खरीदकर उसी से सारे दिन की भूख मिटा लेते थे वस्त्र के लिए वे राम बाबू के द्वार पर उपस्थित होते और कंबल आदि गिरीश बाबू से ले लिया करते थे इसके अतिरिक्त कभी कभी बलराम बाबू हरमोहन बाबू खगेन बाबू उपेन बाबू लंगड़े केदार बाबू आदि के घर पर भी उनके दर्शन हो जाते थे सालकिया के एक मोदी ने सात आठ महीने तक रोटी तथा भुने हुए चने देकर उनकी सेवा की थी उन दिनों वे बाग बाजार के पुल के नीचे तपस्या कर रहे थे गंगा तट पर निवास करते समय बुधा वे भिगाए हुए चने खाकर ही दिन बिताते थे एक दिन उन्होंने गमछे के छोर में चने बांधकर गंगा के जल में डूबो रखा और उसे ईट से दबा कर ध्यान करने बैठ गए उस समय भाटा चल रहा था ज्वार आने पर जब पानी खूब ऊपर चढ़ गया उस समय उन्हें खाने की इच्छा हुई पर देखा तो चने मिलना असंभव है अन्य कोई उपाय न देखकर कर वे द्वार के पुनः उतरने की प्रतीक्षा करने लगे फिर भाटा होने पर उन्होंने भींगे हुए चने निकाले और असमय खूब भूख मिटाई भोजन आदि के बारे में इसी प्रकार स्वच्छंद वृत्ति का अवलंबन करते हुए लाटू महाराज अपने भाव के अनुसार ध्यान भजन में डूबे रहते थे या फिर गंगा तट पर अन्य लोगों के साथ बैठे भागवत आदि की व्याख्या सुना करते थे उनके ध्यान आदि का कोई स्थान या काल निर्धारित नहीं था वे स्वाधीन व्यक्ति महापुरुष कभी गंगा किनारे कभी पुल के नीचे कभी समीपस्थ किसी नाव पर बैठे भगवत चिंतन में मग्न रहते थे एक बार बाग बाजार में वे एक पुआल से लदी नाव में बैठे थे नाव कब चल पड़ी उन्हें पता ही नहीं चला जब उनका ध्यान टूटा तब तक नाव दक्षिणेश्वर पार होकर उत्तर की ओर बढ़ी जा रही थी निदान माझियों से कहकर वे दक्षिणेश्वर में ही उतर पड़े गंगा तट पर निवास करते समय कुछ दिन दोपहर में वे शमशानेश्वर घाट के बगल में बैठे रहते थे तथा प्रसन्न कुमार ठाकुर के घाट पर रात बिताते थे फिर मध्य में द्वार मंडल की छत पर चढ़ जब ध्यान में तल्लीन हो जाते थे वर्षा होने पर वे घाट के किनारे वाली मालगाड़ी में चढ़ जाते थे एक रात वे इसी प्रकार गाड़ी में बैठे हुए थे इसी बीच इंजन ने कब आकर गाड़ी को खींचना शुरू किया उन्हें बिल्कुल ही पता नहीं चला दूसरे दिन उन्होंने पाया कि कई कुली आकर उनसे उतरने के लिए कह रहे हैं पूछने पर मालूम हुआ कि गाड़ी तपचितपुर पहुँच चुकी है इसके बाद वर्षा होने पर भी वे गाड़ी में नहीं बैठते थे द्वार मंडप की छत से उतरकर उसी के एक कोने में बैठे रहा करते थे स्वामी अद्भुतानंद का यह अंतर्मुखी भाव कम से कम ढाई वर्ष तक निरंतर बना रहा इसके बाद अट्ठारह ईस्वी में किसी समय वे पुरी और भुवनेश्वर गए थे पुरी में जगन्नाथ देव के सामने खड़े होकर वे प्रार्थना करते थे आपका जो रूप देखकर कर महाप्रभु के नेत्रों से जल की धारा बचलती थी दया करके मुझे भी एक बार अपना वही रूप दिखाइए जगन्नाथ जी ने उनकी उस प्रार्थना को पूर्ण किया था बाद में पूरी से लौटते समय उन्होंने जगन्नाथ जी से दो वर मांगे थे मुझे ज्यादा घूमना फिरना न पड़े और जो कुछ खाऊं पत जाए द्वितीय वर मांगने का कारण बताते हुए उन्होंने बाद में स्वयं ही कहा था जानते ही हो कि भिक्षा में कब क्या मिले इसका कोई भरोसा तो है नहीं अतः अच्छा पाचन शक्ति ठीक न रहने पर स्वास्थ्य टूट जाता है और स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर साधन भजन में मन नहीं लगता दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास लाटू जैसे एक सरल बालक थे वैसे ही परिपक्व अवस्था में भी श्री क्षेत्र में जगन्नाथ जी के सम्मुख वे वैसे ही सरल बालक थे